उपनिषद, भाष्यार्थ, छंदोग्योपनिषद शांक अध्याचारूरखंडोपासनाकरण प्रसंगादारण्यकसाम यज्ञ छतुत्पन्ने व्याहृत प्राय्चिता था विधात्यादि चीजों ब्रमणो मौनमीत आरभ्यते रहोपासना के प्रकरण में मार्गोपदेश का प्रसंग होने के कारण पूर्वोक्त प्रकरणों का आरणकत्व में सादृश्य होने के कारण और यज्ञ में कोई छत प्राप्त होने पर उसके प्रायश्चित के लिए व्याहृतियों का विधान करना है तथा प्रायश्चित को जानने वाले ऋत्विक ब्रह्मा के लिए मौन का विधान करता है इसलिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है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 इस समस्त संसार को पवित्र कर देता है इसलिए यही यज्ञ है मन और वाक ये दोनों इसके मार्ग है। एस वा, एस वायुर्जो पवते यज्ञ हवा इति प्रसिद्धार्था प्रसिद्धार्थवद्योतक निपात वायु प्रतिष्ठो यज्ञ प्रसिद्धः श्रुतिषु स्वाहा वहते धा अयम वै यज्ञो योयम पवते इत्यादि श्रुतिभ्य वात एवं ही चलनात्मकवात् क्रिया समुवायी वात एवं यज्ञरम्भको वाता प्रतिष्ठा च्रवणत्स हई यह वायु जो कि चलता है यज्ञ है अ और वई ये प्रसिद्ध पदार्थ के द्योतक निपात हैं। श्रुतियों में यह वायु रूप प्रतिष्ठा वाला ही प्रसिद्ध है जैसा कि यह यज्ञ आपके हाथ में सौंपता हूं आप इसे वायु देवता में स्थापित करें यह निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है चलनात्मक स्वरूप गुण वाला होने के कारण वायु का ही क्रियाशी समवाय संबंध है जैसा कि श्रुति कहती है वायु ही यज्ञ का आरंभक है और वायु ही उसकी प्रतीक्षा है ऐसा यंगश्चल सर्व जगत्ति पावय शोधयति नचलत शुद्धिस्ोषनरस चलतो हि दृष्टम न पुनाति स्थिर एव यदस्मच यत् पुनाति हैुनाती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 सेवम तस्याव विशिष्ट यज्ञ वाच्यमंत्रोच्चारणे व्यापता मन यथाभूताे व्यापत ते एते वांग मनसे वर्तनी याभ्यां मगो याभ्यास्तायन प्रवर्तते ते वर्तनी वर्तने प्राणपानीचलवी वाचि तो तरो तर क्रमो इति अतो यज्ञो रोक्रमो यंगो वर्तनी वर्तने यज्ञस्य उस इस प्रकार की विशेषता वाले यज्ञ के मंत्रोच्चारण में पवित्र वाणी और यथार्थ वस्तु के ज्ञान में मन ये दोनों अर्थात वाणी और मन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 ब्रह्मा के मौन भंग से यज्ञ की हानि तेरतरा मनसा संस्कारती ब्रह्म वाचा होताग स्रोपाकृतेवाक ब्रह्मा व्यवदतीम अन्तरामे वर्तनी संस्कती यते न्यतरा सथकद व्रजनों वैक्रेन वर्तमान्य मोरषति यजमान्यतिष्ट्वापी जान भवती उनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करता है तथा होता अध्वर्य और उद्घाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं यदि प्रातरवाप के प्रारंभ हो जाने पर परिधानी याचा के उच्चारण से पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है जिस प्रकार एक पाँव से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है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 नतराम, वाघलक्षण वर्तनी वाचव संस्कुति तत्र सति वांगमलसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे। उन दोनों मार्गों से किसी एक मार्ग का ब्रह्मा नामक ऋत्वी विवेक ज्ञानयुक्त चित्त द्वारा संस्कार करता है तथा होता अध्ययो और उद्गाता ये तीनों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 मौन परित्यजति यदि तदारतराम वागवर्तनी संस्कार संस्क्रमण संस्क्रीय मनोवर्तनी हीयसे विनश्यतिद्रीत्यरतरा तर सौ वागवर्तन्यतया वर्तितु व्यति कथमिव इह स अ यथकपापुरषो व्रजन ग्वान्य रथो चक्रेन वर्तमानो एवमस्य येक्रेन वर्तमो गिष्यतिमसम से क्रमण यज्ञ्य विनश्य यजमति यो हि यजम अतो युक्तो यज्ञे रेस तम यज्ञ मिष्ट सादृश पापीयान पापतरो इसके बाद यह ब्रह्मा जिस काल में प्रातवाक शस्त्र का आरंभ हो गया हो उस समय से परिधानिया ऋचा के उच्चारण से पूर्व बोल उठता है यदि मौन छोड़ देता है तो एक अर्थात वाक रूप मार्ग का ही संस्कार करता है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 उसी प्रकार कुसित ब्रह्मा के द्वारा यजमान का यज्ञ नष्ट हो जाता है यज्ञ के नष्ट होने के पश्चात का भी नाश होता है क्योंकि यजमान का तो यज्ञ ही प्राण है इसलिए यज्ञ के नाश होने पर उसका नाश होना उचित ही है वह इस प्रकार से उस यज्ञ का यजन करने पर पापियान अधिकतर पापी होता है ब्रह्मा के मौन पालन से यज्ञ की प्रतिष्ठा अथ योपाकृते प्रातनुर्वाक पुरा पिधानी ब्रह्माम ब्रह्मा व्यवद्युभे वर्तनी संस्कु न्यंतरा सा यथो भयप्रजनरथो वोभाभ्या चक्राभ्यार्तमान प्रतिष्त्यम प्रतिषते प्रतितिष्ठति भवति और यदि प्रातरुवाक का आरम्भ होने के अनंतर परिधानिया ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ स्थित रहता है स्थित स्थित रहता है। के रहने पर यजमान भी वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है अथ पुनर्जत्र ब्रह्मा विद्वान मौलम परिगृह्य वाग विसर्गम अकुर्व वर्तते यवत परिधानी या ना न्यवद सर्व ऊर्भे वर्तने संस्कुति न हीयते किम इंह पूर्वोक विपरीतौ दृष्टात एवस यजम्ञ स्वर्तनीभ्या वर्तमान प्रतिषति स्वेनात्मनान्य इत्यर्थः यज्ञ प्रति यजमोनुप्रती स यजमान मौन विज्ञानवे यज्ञ श्रेयान भवती किंतु जहाँ विद्वान ब्रह्मा मौन ग्रहण करने के अन्तर परिधानी ऋचा पर्यंत वाणी उच्चारण न करता हुआ रहता है मौन त्याग नहीं करता और उसी की तरह अन्य सब सबत्विक भी नियमबद्ध रहते हैं वहाँ वे सब दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता किस प्रकार नष्ट नहीं होता इसमें श्रुति पहले से विपरीत दृष्टान्त देती है तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गों द्वारा स्थित हुआ इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित होता है अर्थात अपने स्वरूप से भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर यजमान भी उसी की तरह प्रतिष्ठित रहता है इस प्रकार के मौन विज्ञान युक्त ब्रह्मवाला वह यजमान यज्ञ करके सेयान होता है अर्थात श्रेष्ठ होता है इत छांदोगोज्योपनिषदि चतुर्थाध्याखंड संपूर्ण